ओम ज्ञान शाख चुम श्री गए महाप्रभु का उपदेश क्या है इसके पहले कुछ हफ्ते में चैतन्य चरित्र चैतन्य महाप्रुप का उपदेश विषाव है क्योंकि इनका उपदेश का विषय है भगवान कृष्ण और कृष्ण विशाव है और विस्तृत रूप में चैतन्य महाप्रभु विशेषकर रु स्वामी और सनातन गोस्वामी को उपदेश दिए और वो सब चैतन्य चर्चामृत में संक्रमित तो है तो चैतन्य चर्चामृत महान ग्रंथ है विश्व में सर्वोत्तम ग्रंथ है भगवत गीता है भक्ति प्रवेशी का तो कैसे काम ज्ञान और ध्यान के ऊपर और अच्छी थे भक्ति शुद्ध भक्ति और वो भक्ति क्या है ग्रंथराज में भक्ति क्या है और भगवान कौन है और कैसी भक्ति होती है ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में है और श्रीमद् भागवत का सूक्ष्म सा कृष्ण प्रेम प्राप्ति और उनथर्ज वाला राशा भक्ति सर्वश्रेष्ठा भक्ति उसका वर्णन है चैतन्य चैत तो चैतन्य महाप्रभु को समझना इतना आसान नहीं है सामान्यतः भारत में लोग सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक संत है और भक्ति प्रचार किया लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है और भक्त के रूप में इनका स्वयं मधुर्य माधुर्य आस्वाद कहते हैं तो ये बहुत गहरा विषय है खान चैतन्य चाहता हुआ तो चैतन्य महाप्रभु का विषय वो कृष्ण भक्ति जो उन्होंने कहा वर्णन किया तो बहुत बहुत विशाल है बहुत विशाल में अपार है विषाव से बड़ा है अपार लेकिन संक्षेप में एक श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का उपदेश यही है और आज वो भगवान विजेशन याम बिंद हवनम श्रीमद् ब्रह्म खचिद उपन व्रज वध्या महाप्रभुख संप्रदाय मे ऐसे चेतन्य महाप्रभु का उपदेश का सार वर्णन किया तो पहली बात है आराध्य भगवान आराध्य मतलब आराधना का विषय आराधना मतलब पूजा साधर पूजांधना आराधना तो ऐसी प्रवृति सब जीव में है एक महान व्यक्ति की आराधना करनी आज का देखते हैं आराध्य क्रिकेट सिनेमा सर क्योंकि हम भागवान के बारे में स्पष्ट समाचा नहीं मिलते हम सोचते हैं कि ऐसे क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार महान है क्योंकि ये शास्त्र से ज्ञान नहीं मिलते हमारी दृष्टि बहुत संकुचित होते हैं शास्त्र से हम वैकुंठ दृष्टि मिलते लेकिन अगर हम शास्त्र का नहीं मिलते हैं तो हम खाली जगत दर्शन करते हैं और इस भौतिक जगत का विचार में अनाध्यात्मिक व्यक्तियों श्रेष्ठ राजा रानी पॉलिटिशियन नायक नायिका ऐसे सिनेमा स्टार क्रिकेट स्टार तो ऐसे आगार ऐसे क्रिकेट स्टारे थर तेंदुकर क्या नाम है थोड़ा सचिन सचिन तेंदुलकर तो आगे नांगला आएंगे तो इनके लिए बहुत बड़ा फंक्शन है आयोजित है उनकी महान विशेष व्यक्ति और सिनेमा में कौन है इस वैश्व में अभी कौन है <laughs> शाहरुख खान अभी सब बड़े है नाम सुना तो अगर आएगा मैंगलोर में तो, तो आदर से थी उसके पास जाके उसको देखने के लिए नहीं ने? लेकिन बाजू में डूपी है जिसमें महान से ही महान भगवान कृष्ण विराजमान है लेकिन हमारा भाग्य है कि एक आराध्य की आराधना नहीं करते हैं और ये सब चोटे चौथे कीट के राज की आराधना करते हैं तो 20 तीस साल के पहले चक्र तो हर हिंदू घर में कृष्ण की तस्वीर या कम से कम देवताओं गणेश महादेव ये सब तस्वीर रखना था तो आजकल कुछ घर है लेकिन और ज्यादा है ऐसे क्रिकेट स्टार फिल्म स्टार तो ऐसी भावना या प्रवृत्ति होती है महान व्यक्ति आराधना करना लेकिन किसकी किन की आराधना करना चाहिए जैसे कि हमारी आराधना करने से हमारा परम कल्याण होगा तो ऐसा सामान्य व्यक्ति की आराधना करने से तो सामान्य फल मिलेंगे साधारण फव सभी भौतिक कार्य का फल है पुनरापी जाननम पुनरापि मरणम पुनरापि जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि दुख दूषण दर्शन तो हम सोचते हैं कि सचिन शाहरुख खान इत्यादि सामान्य नहीं है लेकिन सामान्य है हम जैसे मूर्ख क्योंकि नहीं जानते जीवन का क्या उद्देश्य है नित्य लब्वा सुजोदी चूर्ण यथन मृत्यव निश्चयसा विषय खाल सार व्यक्ति का ईश्लोक का अर्थ विचार करने चाहिए कि अभी हम मनुष्य जन्म मिल के अवसर प्राप्त किया सत्य को समझने के लिए अभी अवसर है अभी अवसर है जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त होना लेकिन हमारा समय अधिक नहीं है ये मनुष्य शरीर सभी भौतिक शरीर जैसे नाचदान है पतनशील उसका पतन होगा मारन होगा तो इसलिए संख्या इस जानना चाहिए कि ईश्वरीय का पतन के पहले ऐसा प्रयास करने चाहिए जिससे पतन के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होगा और विषय खलु सर्वस्य चौरासी वक्त प्रकार की जीव जाती है और सभी जन्म में इंद्रिय सुख मिलते हैं तो अगर हम सोचते कि ईश्वरीय मानव हम इंद्रिय सुख के लिए प्रयास करेंगे तो वो गलत है क्योंकि वो इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है तथाकथित इंद्रिय सुख केवल वह पुनर्जन्मा का, पुनर का कारण होते हैं, तो ये जीवन का उद्देश्य है और इसलिए ही वो क्रिकेट या सिनेमा स्टार या बड़ा व्यापारी होने के भी अगर ऐसे अवसर जन्म में के से मुक्त होना तो वो अवसर नहीं लेते हैं तो मूर्ख के विचार में बड़ा होने के भी वो केवल बड़ा मूर्ख है मूर्ख का चुना सभी मूर्ख चुनाव करते हैं तो मूर्ख का राजा कौन होगा तो बड़ा मूर्ख तो ऐसे हम आराधना करते हैं लेकिन आराधना आराध्या है भगवान आराधना भगवान के लिए होना चाहिए तो क्रिकेट स्टार को क्रिकेट स्टार का मन सम्मान देने से कुछ फायदा नहीं होगा भगवान को सम्मान देने से हम भगवान के पास जा सकते हैं तो प्रवृत्ति एक ही है क्रिकेट स्टार की आराधना और कृष्ण की आराधना लेकिन फव विपरीत होते हैं बिल्कुल अदा करते तो आराध्य हो ये शनि महाप्रभु का उपदेश आराध हो भगवान मानव जीवन सौथ काम में नष्ट नहीं होनी भगवान की आराधना जीवन का एक ही उद्देश्य दूसरा उद्देश्य नहीं है खुद को बौरा बनाना सब माया है चैचान्य महापुरु का उपदेश छोटे बना चुनादी सुनी हम छोटे है <laughs> भगवान अफार और हम इतने से छोटे हैं। तो कितने छोटे है तो उसको संभव नहीं है भगवान का इतना महान है कि इनकी महत्व नाप में संभव नहीं है और हम इतने छोटे हैं कि वो भी नाप में नगवान ही इन्फिनिट और हम इनफिट ऐसे में तो इसलिए हमारा कर्तव्य और धर्म है भगवान का आराधना करना तो यही धर्म ये धर्म शब्द की मूल परिभाषा है धर्म का क्या मतलब है कई कई बोलते कि ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म मुसलमान धर्म बौद्ध धर्म हिंदू धर्म लेकिन ये धर्म शब्द का क्या अर्थ है धर्म का मतलब स्वभाव जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना और इस भौतिक जगत में आके भगवान की सेवा भूखे हम सचिन की आराधना करते हैं शाहरुख कांति आराधना या देश की सेवा या खुद का परिवार या खुद जाति की सेवा स्त्री की सेवा बच्चे की सेवा कुत्ते की सेवा बुल्वी की सेवा हम ये सब कहते हैं लेकिन सेवा करना जीव का स्वभाव है ऐसे देखते पाश्चात्य देश में बहुत साधारण है कि एक व्यक्ति विवाह में निराशा हो डि हो गया है तो एक दो बार प्रयास करते फिर सर से कि शादी अच्छा नहीं है और एक खुत या बिल्ली रखते है और उस, कुत्तर मेरी स्ट्रीट तो अच्छी नहीं थी तो उसको निकाल के एक कुत्ता तो खुत देखते मुझको गाली नहीं देते हैं और खाली मुझको फ्रेंड ऐसे तो कुत्त की सेवा करते हैं मैं बेस्ट फ्रेंड तो सेवक अन्य जीव का धाम है लेकिन कुत्ता का सेवा करने से क्या होते है अगले जन्म में क्या होगा बहुत संभावना है कि आप बोल सकते है जवाब देना कठिन नहीं है यम यंगश्वरम भाव हम थे अत्यंत नहीं बड़ा क्षमथ नहीं भाई थे कौन थे सदा थाव भाव मृत्यु काम है अगर हम कुत्ता का चिंतन करते ओ, मैं जाता हूँ मेरा प्रिय कुत्ता उसका क्या होगा ओ मेरा कुत्ता कुत्ता फिर जन्म ना है भगवान के पास नहीं जाके पुनरापी जान राम पुनरापी महारा राम पुनरापी जाननी जननी शायन पुनरा फिर कुटी कुर है ऐसा होते हैं कुटी जाथर में शायन करना तो आराध्यो भगवान ऐसा होते हैं आधुनिक जमाने में बहुत से लोग प्यार में निराशा हताशा होते हैं। तो यही समझना चाहिए कि प्रेम है भगवान के लिए हमारा स्वभाव है दूसरे तो उनकी सेवा करना लेकिन वो सेवा स्वभाव भगवान के लिए होगा वो जीव का धर्म है और भगवान की सेवा नहीं करके हम प्रयास करते हैं सुखी होना ऐसे दिली की सेवा कुत्ते की सेवा देश की सेवा इत्यादि लेकिन ये सब सेवा करने से हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते तो खाली ये सभी प्रकार की सेवा कर, हम प्रयास करते हैं। दूसरों की सेवा करना और हमें आशा है कि दूसरों मेरी सेवा करेंगे। लेकिन यही समझना चाहिए चेतन्य महापुरु का उपदेश जीव स्वरूप है नित्य दास दास है तो किनके दास कृष्ण का भगवान भगवान का दास। तो आराध्य भगवान भगवान का मतलब महान तो वो भगवान कौन है चूंकि भगवान के बारे में बास्तव ज्ञान प्रचारित नहीं होते हैं तो धर्म और भगवान के बारे में बहुत बहुत भूल धारणा प्रचलित होते हैं आज का अगर कोई व्यक्ति कुछ जादू जी कहते सब बोलते हो भगवान तो भगवान कौन है भगवान का मतलब महान है लेकिन थोड़े से जादू जी कहने से कोई भगवान नहीं होते तो इसलिए शास्त्र है और शास्त्र में भगवान के सभी लक्षण उनका वर्णन है इनमें मुख्य है ऐश्वर्य से समग्र वीरयश यश्रेय ज्ञान वाय संग भग इंग भगवान के असंख्य गुण है छह मुख्य इनके पास असीम अपार ऐश्वर्य है अगर किसी व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा है हम उसको धनी या अमीर बोलते तो वो धीरूभा अमदानी के पास कितने करोड़ रुपये थे? छ हजार करोड़ ऐसे और दो के संतुष्ट नहीं है सब मुझको दो दवाई करते जो सौ करोड़ रुपये ज्यादा है ही नहीं आपके पास है किसी के पास एक करोड़ आधा करो छह हजार रुपये है इतने सबके पास चई सौ रुपये छई हजार है बेखारी भी जो चौपा भाके वाले सबके पास छह हजार रुपए है लेकिन छह हजार करोड़ बहुत बहुत है लेकिन कृष्ण के लिए ही वो एक नया फाइस कम होते हजार करोड़ होते क्योंकि सब कुछ जो जागत नहीं है और सब कुछ जो जागत बाहर नहीं है सब कुछ भगवान की है एक्चुअली किसी के वो अंबानी के पास चई हजार करोड़ रुपया नहीं था सब भगवान के हैं लेकिन भूल करके हम सबसे ये मेरे पास है जगह में छ हजार रुपये है नहीं है सब भगवान के है सब कुछ इससे इनका नाम है जगना जगना करोड़ रुपया के नाश और बाकी सब कुछ जो जगना है सब इनकी संपत्ति है तो सब कुछ चिंकी है इससे इनका नाम है जगना ऐश्वर्य है सब कुछ जो है इनके कुर्य वीर्या, बल इनके बे अफ यश कीर्ति यश शेय रूप संग ज्ञान कृष्ण का ज्ञान अपार और इनका वैराग्य ये सब कुछ है इनके पास लेकिन इनकी आसक्ति नहीं है ये सब के लिए तो ऐसे भगवान भगवान होते हैं थोड़े से जादू जी कहने से कोई भगवान नहीं है ऐसा ऐसे नंध्र प्रदेश में एक आधुनिक खेती हुई भगवान है और जिला में अनंतपुर जिला में ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स बनाते है पीने का पानी पकड़ कुछ करोड़ रूपये का प्रोजेक्ट लेकिन अगर वो भगवान है तो आ, इनकी व्यवस्था उनका आदेश है तो आकार से बारिश के रूप में पानी आना चाहिए क्रो तो करोड़ रूपये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट बनाने का क्या जरूरत है और बोलते वो क्रो क्रो रुपये पर भगवान के लिए क्रोड़ रुपया क्या है तो ऐसे बहुत गलत फहमी है तो भगवान के बारे में और इसलिए भगवान की आराधना का नाम में बहुत से लोग भगवान की ओर नहीं जाते तो दूसरे की जाते हैं वैकुंठ के तरफ नहीं जाते तो नरक नरक के रास्ते में है क्योंकि अगर भगवान की आराधना करनी चाहिए लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति जो भगवान नहीं है तो अगर उसको भगवान बोल के उसकी आराधना करेंगे तो वो आराधना नहीं होते वो भगवान की आराधना नहीं होते वो अपराध होते अपराध का मतलब आराधना की विपरीत तो अगर दूसरे व्यक्ति को भगवान बोल के दूसरे माँ गौतम क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है दूसरे व्यक्ति जो भगवान नहीं है अगर उसको भगवान गौ के आराधना करेंगे अपराध है तो अगर आप प्रधानमंत्री आएंगे और उनके साथ वो बदिगा आत्मरक्षक और हम आत्मरक्षक को लाल देते हैं और प्रधानमंत्री आई नहीं नहीं वो प्रधानमंत्री नहीं है वो उसका अधिकार नहीं नहीं वो प्रधानमंत्री मेरे राय में वो वो प्रधानमंत्री और अगर हम विक्षा ज्वाय रखो प्रधानमंत्री जैसे मानते हैं वो क्या है मुल्क तक अगर हम सोचते कि मेरे एक प्रोजेक्ट है, एक है तो उससे मुख्यमंत्री का साइन हस्ताक्षर लेना है तो मुख्यमंत्री तो कैसे मुख्यमंत्री से दर्शन करने मुश्किल होगा तो ठीक है तो रास्ते में एक विक्षोभ रुका के और ड्राइवर को बता कि आप मुख्यमंत्री है इसमें साइन करो तो उससे काम होगा तो कल्पना से किसी को मुख्यमंत्री बना के तो काम नहीं होगा तो ऐसे अगर हम अभगवान को कौतना से भगवान बनेंगे तो काम नहीं होगा <laughs> काम का मतलब अब जन्म मृत्यु से मुक्त हो और भगवान का आशीर्वाद भगवान प्रेम प्राप्त करने तो नहीं होगा विपरीत पाव होगा तो समझना चाहिए भगवान कौन है ये चुनाव का विषय या खुद का मत का विषय नहीं है जो भगवान है वो भगवान है अनादि काल से ऐसा नहीं है कि कुछ दिन पहले एक भगवान था अभी दूसरा भगवान है ऐसा नहीं है एक भगवान जुने हैं और अभी नया भगवान बनाना है ऐसा होता है बहुत एक जगत में तो एक मिस वर्ल्ड थी अभी नया मिस वर्ल्ड बनाना है मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड लेकिन ऐसे भगवान भारी परिवर्तित नहीं होते जो भगवान है भगवान थे और भगवान होंगे तो कौन भगवान है तो इसको शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए और चैतन्य महाप्रु और सब वैष्णव आचार्य शास्त्र से सिद्धांत निष्कर्ष करते हैं कि कृष्ण है भगवान भगवान का महत्व सर्वश्रेष्ठ जिनके ऊपर और समान कोई नहीं है असम ऊर्धव असम ऊर्धव मथा परत राम नान्य किंचनंजय गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय हे अर्जुन मेरे ऊपर कोई नहीं है तो ऐसे कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकते मेरे ऊपर कोई नहीं है लेकिन शास्त्र और महान प्रवीण आचार्यों का विचार से कौन भगवान है ये प्रश्न का उत्तर निष्काष करना चाहिए और सभी महान आचार्यों का सिद्धांत है और सभी शास्त्रों का सिद्धांत है कि कृष्ण भगवान है कृष्ण या विष्णु कृष्ण विष्णु एक ही है दूसरे रूप में एक ही भगवान है तो आराध्य भगवान और वो भगवान कौन है व्रजेशन कृष्ण ब्रजेश ब्रज का ईश व्रजराज अर्थात नंद महाराज ब्रजेश अच्छा नया नंद महाराज का पुत्र अर्थात कृष्ण तो भगवान है कृष्ण देखिये कृष्ण का मतलब भगवान लेकिन जैसे कि इस बात में कोई भूभ्रंथि नहीं होगी इसलिए ब्रजेशन भवन है क्योंकि बहुत कृष्ण है <laughs> कृष्ण का मतलब यशोदनंदन श्याम सुंद ब्रजेशन लेकिन ऐसा ही भारत में बहुत कृष्ण है प्रसिद्ध पॉलिसन है एल के एल के अडवाणी एल के का क्या मतलब लाल कृष्ण लेकिन चैतन्य महाप्रभु एल के अद्वानी की आराधना अनुमोदन नहीं की तो ब्रजेश व्रजराज नंद महाराज का पुत्र वो कृष्ण वही भगवान hmm. तो भगवान है विष्णु और विष्णु नारायण रूप में वैकुंठ में विराजमान है और लीला रूप लीला रूप में अवस्य रहते हैं और ऐसे नाच्य कुर्म वराह नरसिंह वामन इत्यादि रूप में उपस्थित होते हैं लेकिन भगवान स्वयं भगवान के श्रीष कौन है चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है चैतन्य, कृष्ण और कृष्णा, वृंदावन मथुरा द्वारका ये तीन फोर तीन फोर बहुत कस ये तीन फोर में लीला करते हैं वृंदावन कृष्णा, मथुरा कृष्णा, द्वारका कृष्णा, जो चैतन्य महाप्रभु विशेषकर वृंदावन कृष्णा की आराधना की सदधाम वृंदावन कृष्ण के वृंदावन धाम मथुरा धाम द्वारका धाम है लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको उपदेश दिए कि भगवान की श्रेष्ठ आराधना है वृंदावन क्योंकि वृंदावन में भगवान का कोई काम नहीं केवल लीला वो लीला क्या है इनके प्रेमी भक्तों की प्रेम श्राधन भगवान महान है लेकिन महान होने से इनका माधुर्य और श्रेष्ठ महान है मधुर है तो एक श्रेणी वाइष्णव है जो विष्णु का महत्व को ज्यादा जोड़ जाता हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण का माधुर्य ज्यादा जर दिया है तो कृष्ण की सबसे माधुर लीला है व्रज लीला और इसलिए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है वृंदावन कृष्ण उपासना करें तो ये सब बातों बहुत गहरा है जब तक हम भौतिक शरीर को आसक्त होते हैं तब तक ये सब अति सूक्ष्म आध्यात्मिक विचार में अच्छी तरह प्रवेश नहीं कर सकते तो फिर भी इसके बारे में सुनना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है चैतन्य महापुरु का संप्रदाय में इनके भक्तों का जीवन का लक्ष्य है वो राज्य लीला में सेवा करना तो ये चैतान्य महापुरु का उपदेश है इसके बारे में कल और कुछ कहूंगा तो आज यहाँ तक आता हूँ इसके बारे में कुछ प्रश्न है कि चाहिए बंदर जरूर मकन का बंदर भी कृष्ण के फ्री पशु फाश है गाय और सब प्रकार के पशु हो सकते हैं कृष्ण लीला में महेश वो भी कृष्ण की लीला में है देखिये नो कृष्ण के गाय महेश और कुत्त आगा भी हो तो ऐसे भौतिक कुत्त नहीं है भौतिक पशु नहीं है कृष्ण की दया है कि कृष्ण सभी प्रकार के प्राणी को प्रेम करते हैं देखिये हमारा पियाार जो है कुत्ते के लिए तो भगवान की दया के समान नहीं है हमारी आसक्ति कृष्ण के लिए और कृष्ण की भक्त के लिए होना चाहिए अगर हमारी आसक्ति होते हैं दूसरा भौतिक शरीर के लिए चाहे भी स्त्री शरीर या पुरुष शरीर या पशु शरीर वो भवबंधन का कारण होते इसलिए वो आध्यात्मिक ज्ञान है पहला स्तर है यही समझना कि भौतिक स्थिति में शरीर और आत्मा अलाके जब तक कि भूल धारणा रहते हैं कि मैं इस शरीर हूं और दूसरे व्यक्ति वो शरीर है तो तब तक भगवान के बारे में समझ में संभव नहीं हो इससे जब हम बोलते तो हैं कृष्ण की तो गोपियांग बात मेरी बहुत गलतफहमी होती है सोचते कि भगवान हम जैसे काम ही है लेकिन ऐसा नहीं है भगवान में कुछ काम क्रोध लोग मोहम्मद अमेरिका वो सब नहीं है भौतिक कौन अश्लू नहीं है और कृष्ण की गोपियां सब अप्राकृत त्रिगुण अतीत है <laughs> इसलिए पहले भागवत गीता यथारूप का अध्ययन करना चाहिए और कुछ साल भागवत गीता पढ़ने के बाद श्रीमद भागवत तो और चैतन्य चौचाम का वर्णन करना चाहिए नहीं तो ज्यादा बहुधारणा हो सकते <laughs> पहले से भी चैतन्य महापुर का उपदेश क्या है उसको समझना चाहिए लेकिन ज्यादा शिक्षा पहले हम समय ज्यादा शिक्षा भगवद गीता ये सब प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा है लेकिन वो सभी प्रकार के भौतिक शिक्षा के ऊपर है ये सब अटॉमिक फिजिक्स मेडिसिन बाजू में केएमसी है मेडिकल कॉलेज वो लोग सोचते सोच उ है लेकिन उससे और बहुत महान है भगवद गीता मेडिकल कॉलेज का मतलब शरीर के बारे में लेकिन गीता की पहली शिक्षा है कि शरीर अस्थायी है और स्थायी है आत्मा गीता का विषय है आत्मा शरीर नहीं है हरे कृष्ण